संख्य दर्शन की १८वीं कक्षा पिछली कक्षा में से सूत्रों में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो कुछ आचार्य कृपया करके साथ में सूत्र का एक बार पुनः सातवा देखिए पीछे इन्होंने प्रकृति का कर्तृत्व तो बताया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 हो गया कुछ आचार्य जी ये सारे प्रकरण में कर्मफल की क्या व्यवस्था होती है कर्मफल की पूरी व्यवस्था है कर्मफल के बारे में भी आगे वर्णन आएगा और संख्याकार कर्मफल व्यवस्था को मानते आगे सूत्र एक आएगा और कई प्रसंग आएंगे बीच बीच में और पीछे भी बीच में मैंने उस उसको सूत्र को उत्तर भी किया था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 संस्कार आपने कहा था रात कहा था कि संस्कार अभी रह जाते हैं जैसे पशु पक्षी है भोग भोग लेते हैं अपने कर्मों का लेकिन संस्कार नहीं खत्म होते तो संस्कार उनके तो कभी खत्म ही नहीं हो उनके जब उनके भी समाप्त होंगे पशु उन शरीरों में जो हैं अन्य शरीरों में वो उन आत्माओं के भी समाप्त होंगे क्योंकि कर्मफल भोगते भोगते जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा उनको अब मनुष्य जन्म में संस्कारों को छीण करने का अवसर मिलेगा तब वहाँ तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिर उनके संस्कार दगवी जी नहीं होंगे समाप्त नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे मनुष्य जन्म जब जब मिलेगा तब तब वहाँ अवसर है संस्कारों को समाप्त करने का वो मिलता रहेगा सबको हो प्राप्त है हो। बिल्कुल बढ़ सकते उसके लिए मना बढ़ते तो नहीं बढ़ते जाते हैं वो वो तो कभी खत्म ना नहीं जो चीज बढ़ रही है वो घटेगी भी तो अनादि वासनाया बलवत्वात ये तो कहा ही है ना अभी पिछले सूत्र इसमें तीसरे सूत्र में ये तो बलवती है वासना मनुष्य जीवन में आकर के भी संस्कार क्षीण करते देगी कोई आवश्यक थोड़ा है तो मनुष्य जीवन में भी और पता नहीं कैसे कैसे संस्कार बढ़ सकते हैं बढ़ते ही है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 ऐसे पता तो नहीं चलता खत्म रहे हैं ये साधना जो चलती है उसमें यही होता है बाहर के सांसारिक वातावरण से एकांत में आके कोई रहना है ठीक है आप यहाँ हैं तो आपके बुरे संस्कार अधिक बन रहे हैं या घर पे थे तब बुरे संस्कार अधिक या वानपस्थ आश्रम में हैं आप घर पे है कहा आपको अधिक बुरे संस्कार बनते हैं अधिक बनते हैं ना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 कुछ विकरीत भी चलते रहते हैं। शक्ति नंदन जी पहले से हाथ खड़ा कर दिया करो अच्छा जी ये नौवे सूत्र में राग विराग और सृष्टि बताया गया है तो राग तो समझ में आ रहा है हमको ये सु... अक्सर सुना जाता है काफी प्रसिद्ध है कि विराग का एक तरह से भाव वैराग्य है वैराग्य से ही सृष्टि छूट जाती है एक तरह से अर्थात हम मुक्ति लेते ज्ञान पराकृष्ट वैराग्य तो यहाँ विराग का द्वेष और वहां वैराग्य मतलब अच्छे रूप में क्यों ले कैसे क्या सम्मान तो इनका प्रश्न है कि वैराग्य जो शब्द बनता है वो विराग से ही बनता है विराग के भाव को ही वैराग्य बोलता है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 से सबसे पहली चीज क्या बनी थी महत महत प्रकृत महान तो महत है आदि में जिसके महत से लेकर के और कहां तक पंचभूताना पांच भूतों तक पांच भूत पर्यंत ये जो सारी चीजें बनी हैं ये सृष्टि है या सृष्टि शब्द से तात्पर्य इन सब चीजों से महत से लेकर के पांच भूत तो सृष्टि है महदादिक्रमेण पंच भूतानाम आगे अगला सूत्र बोलिए आत्मार्थत्वात सृष्टि है नई शाम आत्मार्थ आरंभ एशाम इनका ये जो चीजें कार्य जगत की बताई महत्व से लेकर के पांच भूतों तक ये सारा कार्यक्रम कुल मिला के तेवीस तत्व ये बताएं। इनका जो आरंभ है प्रारंभ है शुरुआत है ये क्यों है किस लिए है तो ए शाम आरंभ आत्मार्थत्वाद सृष्टि इस सृष्टि के आत्मा के लिए होने से ये जो सृष्टि है ये किसके लिए आत्मा के लिए ये जो सृष्टि मतलब मैत से लेकर के पंचमाहूतों तक कार्य जगत संगात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 क्योंकि ये सब जीव के लिए हैं आत्मार्थत्वाद सृष्टि है सृष्टि के आत्मा के लिए होने से नई श्याम आत्मार्थ आरंभ इनका अपने लिए प्रारंभ नहीं है ये अपने लिए नहीं बनी है अब सूत्र में आत्मार्थ शब्द दो जगह आया है पहला है आत्मार्थत्वा प्रारंभ में ये है जीव के लिए ये अर्थ है आत्मा का मतलब जीव और दूसरा है नई आत्मार्थ आरंभ ये आत्मा के लिए नहीं है यह आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है यह है अपने लिए नहीं है अगर दोनों जगह आत्मा का अर्थ जीव ही लिया जाए तो सूत्र देखो कैसा बनेगा परस्पर विपरीत कि यह सृष्टि चूंकि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है जी क्या कथन हुआ एकदम विपरीत होगा ना फिर से बोलो यह सृष्टि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है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 मनुष्यों के लिए है इसलिए ये अपने लिए नहीं है कह सकते हैं ये गाड़ियां चूंकि मनुष्यों के लिए हैं इसलिए गाड़ियां अपने लिए यानी गाड़ी के लिए नहीं है गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है परार्थ है। बस वही बात कही आत्मार्थवाद सृष्टि है नहीं शाम आत्मार्थ आरंभ इनका अपने लिए प्रयोजन नहीं है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 ये नित्य तत्व हैं, या मूल प्रकृति से बने हैं हमेशा से थे या आ गए है क्या ये दिशा और काल उस प्रसंग में बारवा सूत्र देखिए बोलिए दिक्कालो, कालो आकाशादिप्य दिक कालो अर्थात दिप यानी दिशा और काल दोनों आकाश आदि के द्वारा आकाश आदि से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 कौन सा वो दरवाजा ये खिड़की <laughs> ये खिड़की वाला भाग अब पीछे वो बैठे हैं उनकी तरफ उनकी दृष्टि से अच्छा वो जो पीछे बैठे हैं आपसे वो इस इसका इस जगह को कौन सी दिशा कहेंगे उनकी उनकी दृष्टि की दृष्टि से कौन सी दिशा है वो कहेंगे दक्षिण दिशा ना दक्षिण कहेंगे ना आप उसको पूर्व कह रहे हैं, मैं इसको पूर्व कहूंगा यहां पर पूर्व ठीक है इधर मेरे पूर्व है आपकी दृष्टि से ये क्या है दक्षिण हो गई ना तो दिशा क्या है, किसी है कि ये किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं कि यह पुस्तक है तो पुस्तक है ना सबकी दृष्टि में ये भवन है तो भवन है ना सबकी दृष्टि में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 उधर से यूँ पलट पलटेंगे तो यू इधर से ही देखेंगे तब तो उनको भी पश्चिम दिखेगा गोल है ना वो तो पूरी पृथ्वी तो दिशा का दिशा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है तत्व था। वो आकाश आदि अन्य तत्वों की अपेक्षा से चाहे सूर्य कह लें चाहे और कह लें उसकी अपेक्षा से उसका निर्धारण होता है जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ऊपर नीचे है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 इसलिए दिशा कोई अपने आप में तत्व नहीं है लेकिन अन्यों चीज़, अन्य अन्य चीजों के आधार पर उसका निर्धारण होता है ओके? तो ये है दिशा और काल क्या है काल का तो अस्तित्व है दिशा का तो चलो डिग में क्या काल का कितने बजे हैं अभी अभी कितने बजे दो बज रहे दोपहर के दो बज रहे लगभग सभी गाड़ियों में ठीक है तो सब जगह के लिए तो दो नहीं बज रहे अलग अलग देशों के अलग अलग समय है तो अभी कौन सा समय बताएंगे दो बजे हैं या तीन बजे या रात के दस बजे हैं या सुबह के छह सात बजे कौन सा काल है कौन सा काल है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 आफ्टर डेट डेट एडी बोलते हैं आफ्टर एडी बोलते हैं ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के समय उससे पहले समय नहीं था कौन सा सन चल रहा है तो 2015 और हम विक्रम संवत कहेंगे तो दो बहत्तर चल रहा है उससे पहले तो समय था नहीं शायद था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 अगर क्रिया नहीं होगी द्रव्यों में तो सब कुछ काल से रहित काल के बोध से रहित हो जाएगा हम बोध नहीं कर सकते काल को तो इसलिए दिशा और काल अपने आप में वस्तु तत्व नहीं है कुछ भी ये अन्यो से निर्धारित होते हैं अन्यों की अपेक्षा से उनका ज्ञान होता है ये सापेक्ष है व्यवहार के लिए उपयोगी है हमारे ठीक है पूछना है किन्हीं को जैसे पहले हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा जब तो कारण के रूप में बंधन के कारण के रूप में तो काल को नित्य बताया गया नित्य और व्यापी तो अब यहाँ पर आकाश आदि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो तो अनित्य हो जाएगा जबकि उसका व्यवहार के रूप में इसको माना जाएगा ऐसे देखिए वहाँ जो चर्चा चल रही थी समाज में लोगों में बंधन के जो जो कारण समझे जाते हैं तो ये बंधन का कारण है ये बंधन का कारण है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 लेकिन उसके साथ साथ ये बता रहे हैं इनको वस्तु तत्व नहीं समझ रहे तो क्योंकि तत्व नहीं है ये बने नहीं है किसी चीज से इतना ही बात है दिशा और काल तो व्यवहार की दृष्टि से तत्व भी नहीं है सही है इसमें आकाश जो शब्द आया है इसके बारे में थोड़ा समझाइए आकाश महाभूतों में से एक महाभूत है इसके साथ क्या संगति लगाई है दिशा और काल के साथ आकाश की संगति लगाई है वो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 जो पांच फूलभूत हैं जिसमें आकाश है जिसका शब्द गुण है जी ये वही आकाश है या जो अवकाश है जो जिसमें पूरी सृष्टिया या ब्रह्मांड है उसको कहेंगे पंच महाभूतों वाला जो आकाश है शब्द जिसका गुण है जो प्रकृति का एक कार्य है तो शब्द तन मात्रा से उत्पन्न होता है उसको ग्रहण करते व्यवहार में तो दिशा काल पूरा जो अवकाश है जहाँ पूरी जहाँ ब्रह्मांड में जहाँ जाए लोक लोकांतर है उसको अवकाश या आकाश कहा जाता है आप जो कह रहे हैं कि वो आकाश शब्द वाला गुण है जो पांच महाभूतों से बनता है उसमें अंतर है वो अवकाश है वो तो शून्य है वो तो कोई वस्तु है ही नहीं व्यवहार तो उसी में चल रहा है ना सारा सृष्टि क्रियाएं उसमें चल रही है क्रियाएं उसमें चल, उस चल रही हैं।, हैं क्रियाएं चल रही है, लेकिन वो कोई वस्तु ही नहीं है वो तो शून्य है वो तो अभाव है और इस दिशा और काल को जो की वस्तु रूप है नहीं है उनको समझाने के लिए अभाव का आधार नहीं लेंगे ये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 सत्तात्मक चीजें हैं जो हमारे ज्ञान में आ रही हैं, उनके आधार पर हम दिशा का बोध करते हैं इसको, इसको, इसको ऐसे कह सकते हैं जहां जहां सृष्टि है वहां शब्द रूपी आकाश है जहां हमारा आकाश और काल और इसका दिशा का बोध हो सकता है बाकी जहां सृष्टि नहीं है शून्य है वहां ये भी बोध तो नहीं हो हमारी दिशा ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं आगे देखिए अब जो कार्य जगत के तत्व बताए थे उसमें उनके कार्यों को बता रहे हैं उनसे होता क्या है तो तेरहवा सूत्र बोलिए अत्यवसायो बुद्धि ही। बुद्धि पहला तत्व था प्रकृति से बना जो मह तत्व था उसके लिए देखिए बुद्धि शब्द यहां पर आया है वहां पर बुद्धि शब्द नहीं लिखा हुआ था अव्यक्त से मह तत्व आया था उसके लिए अंतःकरण शब्द का भी प्रयोग किया था बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था यहां पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया ये क्रमश क्योंकि एक एक चीज आ रही है इससे हमें पता लगता है कि महत्व के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग है इसलिए वहां जब महतत्व आता है तो हम उसको बुद्धि तत्व भी कह देते हैं ये क्या होता है बुद्धि तत्व क्या है इसका कार्य क्या है अध्यवसाय अत्यवसाय कहते हैं निश्चय को निश्चय करना ये बुद्धि का कार्य मुख्य कार्य बुद्धि का मुख्य कार्य निश्चय करना है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 लेकिन इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसमें जब तमोगुण होता है बोले सफाई कर लो क्या होगा सफाई से आराम से बैठे हैं कुछ और कार्य कर लो कुछ क्यारियां लगा लो ये कर लो कुछ क्या जरूरत है ठीक है चल रहा है बढ़िया है ये तमोगुणी स्थिति है जो व्यक्ति अपने घर को सवारेगा, सुधारेगा घास हटाएगा उनको बहुत अच्छी तरह सुंदर दिखेगा ये क्या है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 लेकिन तमोगुण साथ में रहता है इसलिए धर्म की जगह अधर्म करता है वैराग्य की जगह अवैराग्य का होता है उसमें इत्यादि तो अत्यवसाय बुद्धि तत्कार्यम धर्मादि और महद उपराग विपरीतम तमोगुण का उपराग जब इसी बुद्धि में होता है तो वही बुद्धि विपरीत करने लगती है ये महतत्व जो पहला तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति से उसके बारे में कुछ बताएगा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 लेकिन व्यवहार हम कर रहे हैं क्या वैसा भाव मुख्य है या शब्द मुख्य है भाव मुख्य है वो शब्द को बदल के वो अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं जैसे कि मैं तो विवेकी हो गया हूं मैंने तो सब समझ लिया है भाव तो वो क्या वही बना हुआ है और उस भाव को बदल भी नहीं सकते और उस भाव में कोई दोष भी नहीं है भाई उस व्यक्ति ने ये मकान खरीदा है अपने पुरुषार से उसके नाम से है लिखा पढ़ी में तो उसमें क्या दोष है कि ये मेरा है हाँ, दूसरों को उपयोग के लिए भी देता है उसमें अच्छा उपयोग करता है उस साधना करता है मुक्ति का साधन के रूप में देखता है तो वो कोई बंधन का कारण थोड़ा तो इसी तरह से ये अहंकार तो परमात्मा ने अंतग्रहण हमें दिया है ये तो किस लिए दिया है परमात्मा ने अगर ये मैं मेरे का संबंध इतना घातक होता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 हम जब कहते हैं मेरा देश मेरा भारत तो ठीक है मेरा है हम, हमने यहां जन्म लिया है मैं भारतीय हूं तो क्या दिक्कत है जब कहते हैं मैं आर्य हूं तो क्या दिक्कत है यू नहीं बोलते मैं मनुष्य हूं इसमें अहंकार नहीं आएगा मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं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 उनका तो वसुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व ही परिवार होता है तो ये जो चप्पल वप्पल का हम कहते हैं ना ये मेरी चप्पल ये तेरी चप्पल ये अध्यात्म में बाधक है उन्नति नहीं होने देंगी ठीक है इसको छोड़ दें व्यवहार को <laughs> तो ये उचित है होगा ये मुक्ति में बाधक नहीं है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 लेकिन हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है अपने अपने बच्चों को वही तो माता पिता का जो दायाद होता है घर परिवार संपत्ति होती है पिछले कर्मो के अनुसार ईश्वरीय उतना उतना व्यवस्था से है। तो ये अंतर व्यवहार का हमें रखना होता है परमात्मा भी कर्मानुसार भिन्न भिन्न रखता है हमें भी रखना चाहिए ये कोई अध्यात्म नहीं है कि सब गुड़गो पर बराबर हो जाएगा वो है ही नहीं है अर्थ नहीं है उसका तो इसी जो अहंकार अंतःकरण है इसका समुचित प्रयोग करना है, विवेक युक्त उपयोग करना वो तो बाधक नहीं है अब चिकित्सक कहेगा कि भई आप एक दूसरे का तोलिया काम में लोगे तो रोग होगा एक दूसरे के बिस्तर पे सोगे तो रोग होगा रोग हो सकता है संक्रमण फैल सकता है सब अपना अपना ही पहनते हैं